तो एक मोटा मोटा चित्रण संजय भैया हमने देखा और उससे ये हमको समझ में आया कि ये तो किया जा सकता है और ऐसे ऐसे लक्ष्य के साथ हर एक आदमी जी सकता है कि नहीं जी सकता है सामान्य सी बात है आप देखिए ना जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं जैसे एक कोई व्यवस्था खड़ा करना है इसमें अब कोई भी व्यवस्था खड़ी करनी है उसमें कोई एक ही तरह के आदमी का रोल रहता है उसमें खाना बनाने वाला भी चलता है घर बनाने वाला भी लगेगा बच्चों को पढ़ाने वाला कैमरे की रिकॉर्डिंग करने वाला कोई लोग किसी को समझाने वाला कोई सेवा करने वाला सबकी ज़रूरत है कि नहीं और आप देखेंगे कि उस तरह के बहुत सारे काम हमको आते हैं पहले से ही तो जो अपनी उपयोगिताओं को हम खाली लक्ष्य विहीन उपयोगिताओं को ढूंढ रहे थे लक्ष्य वो पकड़ में नहीं आ रही थी अब लक्ष्य के साथ हर चीज उपयोगी जैसे अब उसमें कोई कंपटीशन नहीं है जैसे एक पेड़ लगाना है तो यदि पेड़ लगाना है तो पेड़ लगाने में कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण होता है नर्सरी तैयार करना गड्ढा खोदना कौन सा पेड़ में पानी डालना कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है खोदना बीज लगाना महत्वपूर्ण होता है खत्म हो गया ना जब सब हमारे में लक्ष्य साम्यता हो गई देखिए लक्ष्य साम्यता अपने आप ही अपने आप ही सारे कार्यों में न्याय को स्थापित करता है लक्ष्य पूर्वक कार्य में भी न्याय सब को देखा जा सकता है बराबर हो गया ना न्याय का मतलब क्या है समानता तो लक्ष्य के साथ हर कार्य न्याय संगत होता है लिखो लक्ष्य के साथ प्रत्येक कार्य लक्ष्य के साथ प्रत्येक कार्य न्याय संगत है लक्ष्य के साथ कैसे गलत हो सकता है मीन्स वो हो ही नहीं सकते कभी तभी तो आगे बढ़ रहे हैं अभी उसी पार हैं क्या मीन्स से सफल करेंगे यदि कुछ भी मींस से यदि लक्ष्य पा लिया तब तो वो अमानवीयता के लक्ष्य होगा मानवीयता के लक्ष्य के लिए मानवीयता ही मीन्स बनेगी लक्ष्य के साथ प्रत्येक कार्य की उपयोगिता प्रमाणित होती है तो यहां से क्या हो गया सब कार्य सब कार्य बराबर हो गया छोटे बड़े का भेद खत्म हो गया न्याय हो गया लक्ष्य पूर्वक कार्य में न्याय होता है छोटे बड़े का भेद ही खत्म हो गया जैसे हम यहाँ तीन घंटा बोलते हैं ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके पीछे कितने लोग काम करते हैं आप यहाँ सुनते हैं वो सुनना आपका बहुत बड़ी चीज़ लगता है आपको ऐसा नहीं है आपके पीछे घर वाले आपके कितना मेहनत करके आपको यहाँ भेजते हैं अभी उनका भी सम्मान है आपके बैठने का सम्मान है कोई खाना बना रहा है उसका सम्मान है अब एक्चुअली सम्मान हो पा रहा है पहले कहने के लिए सम्मान था खाली क्या कह रहे भाई स्वराज हाँटी विशेष <laughs> मतलब दाल बाटी के या, कर, या की चर्चा से ज्यादा दाल बाटी महंगी पड़ गई क्या <laughs> तो विशेष कुछ नहीं होता ना इसमें अब सामान्य हो गया हाँ कोई बात नहीं तो सामान्य अब सभी कार्य बराबर हो गया एक्चुअली हजार साल से हम लोग पढ़ा रहे बच्चों कार्य बेटा बराबर है कभी हो पाया वो लक्ष्य साम्यता के बिना ये सब साम्यताओं में हम पहुँचने वाले नहीं तो लक्ष्य के आधार पर व्यवहार और कार्य में साम्यता ही न्याय है ये बात समझ में आ गई लेकिन भैया ने बहुत अच्छी बात बोली लक्ष्य तो बन गया आप मींस कौन सा रखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपने तो आगे की बात पकड़ ली इतनी कल्पनाएं दौड़ा ली तो कल्पना दौड़ाने वर्षा हो जाएगा तो हमारा क्या स्वरूप हो जीने का जिससे किन कल्पनाओं को हकीकत में घटित कर पाए हाँ नहीं तो होने वाला नहीं है तो लक्ष्य के आधार पर कार्यक्रम तक तो, तो पहुंच गए अब अब अब क्या बनेगा अपने में क्या मीन्स को हम बना के रखेंगे मेरा आचरण कैसे होगा क्या कोई एक ऐसा आचरण होगा जो ये सबके पार निकल के जाएगा सब में सबके साथ जुड़ा रहेगा जुड़ना ही चाहिए अलग जग, अलग जगह अलग अलग आचरण करूँगा तो नहीं चलेगा ये तो वो तो होने वाला नहीं है तो उसी पर बात कर रहे हैं तैयार हैं आप लोग नहीं तो फिर ये ख्वाब ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे इसमें जोश भर और वापस फुश हवा निकल जाएगी क्योंकि सफल तभी होने वाले हैं जब इस लक्ष्य के अर्थ में स्वयं को प्रस्तुत कर पाएंगे लक्ष्य विहीन प्रस्तुत करने जाएंगे तो नहीं होगा लक्ष्य है लेकिन आचरण को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता है ये विश्व परिवार एक परिवार है पूरा उसमें हमारा आचरण एक सामाजिकता के साथ खड़ा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं उसको सफल उसको पाए बिना उसको बनाए रखे बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे उसका नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण मापुआ इसमें तीन चीजें हैं मानवीयतापूर्ण आचरण मूल्य चरित्र और नीति तो आपको क्या कर करना है कार्यक्रम ये है इस इस कार्यक्रम में अखंड समाज सार्वभम व्यवस्था प्रयोजन को सफल करने के लिए ये कार्यक्रम बनता है है ना ये यही आचरण यहाँ पर चले आ रहा था यहीं से चलना शुरू होगा सब चलेगा चलेगा व्यक्ति में इस प्रकार के मॉडल की बात बन रही ये मॉडल ये मॉडल अपना मॉडल है स्वयं को मॉडल बने बिना कोई मॉडल खड़ा नहीं हो सकता है आप सोचो कि आपको आप आप उसके साथ जुड़े बिना हम है ना तो हमारा हम जैसे चरित्र को व्यक्त करेंगे वही मॉडल बनेगा लेकिन अभी यहाँ इसके पहले सत्र में उल्टा कहा था कि उस मॉडल के लिए अपने चरित्र में विकास होता है कुछ देना है पाना है है ना तो फिर हमारे को होना है करना है ठीक है तो ये ये ये जो ये जो इसमें जो जुड़ाव है इसको ठीक से समझने की जरूरत है अध्ययन पूर्वक ये मूल्य चरित्र नीति हमको समझ में आया अभ्यास पूर्वक है ना हमने उसको थोड़ा इसमें पारंगत हुए और कार्यक्रम सामने बना कार्यक्रम विहीन तो फिर क्या करें उस मूल्य चरित्र को टाइम पास प्रोग्राम हो गया तुरंत आगे कार्यक्रम नहीं है तो अब अब ऐसे टाइम पास करो चाहे तो वैसे टाइम पास करो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहे तो जबकि हम ये कह रहे हैं कि इस पूरी प्रकृति में पूरे अस्तित्व में कभी भी माना हो, मैं कभी भी प्रयोजन खत्म नहीं होता है प्रयोजन खत्म नहीं होता है है ना कैसे वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा जितना हम समझ पाते हैं उतना चाहते नहीं प्रयोजन हमेशा बनाई रहता है जितना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते योजना हमेशा ही रहती है और जितना करते हैं उतना भोग नहीं पाते है ना शेष हमेशा बचा ही रहता है और उसको शेयर करना पड़ता है वो शेयरेबल हो तो संस्कार बना और यदि वो शेयरेबल नहीं है तो कुछ संस्कार हो गया इस विधि से ये बात ये तो सुना है अपने ठीक है ना तो अब इसको देखेंगे तो मूल्य के रूप में एक व्यक्ति में कोई भाव अभाव भाव के रूप में हो सकता है लेकिन चरित्र को व्यक्त करने के लिए होता मानव में ही है लेकिन व्यक्त प्रमाणित कहा होता है ये है ना ये सामाजिकता के साथ जुड़ा हुआ ये पारिवारिकता में प्रकट होता है चरित्र कहां प्रकट हो रहा है लेकिन ये समझ में आ गया था कि सामाजिकता के बिना पारिवारिकता नहीं है और नीति कहां पे प्रमाणित होती है समाज में सामाजिकता पूर्वक नीति प्रकट होती है और व्यक्ति में देखेंगे तो स्वयं में अगर देखेंगे तो ये मूल्यों की अनुभूति होती है मेरे मन में क्या भी चल रहा है इसको आप नहीं समझ सकते हैं। है नो अनुमान ही कर सकते हैं हम सही गलत तुक्का लगाओ कुछ भी लगाओ तो मूल्यों का अनुभव होता है लेकिन मैं व्यवस्था में किस प्रकार भागीदार होता हूँ या नहीं होता हूँ इसको हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति को पहचान सकते हैं परस्परता में जो भी है तो पारिवारिकता की में ही चरित्र की पहचान होती है और नीति जो है एक पूरी जैसे ये चले ना इसमें अभी यहाँ पर आकर एक नीति प्रमाणित होती है फिर इसका अगला स्वरूप एक राष्ट्र की स्थिति में आता है यहाँ पर है नहाँ यह पर चौदह पंद्रह में एक एक नेशनल लेवल पे एक बनता है नीति क्या थी हमारी फिर इनके सेकंड प्रमाण अपने को कई कई जगह दिखते हैं तो नीति जो है एक व्यवस्था के मॉडल में यहाँ पर और इसका रेप्लीकेबल हुआ सीधा यहाँ पर जैसे एक आदमी तैयार हुआ अनुसंधान घटित हुआ एक मानवीय आचरण आया यहां पर एक मॉडल बना ठीक ये ये तीन चीज मिला के दूसरा मॉडल बना यहां पर आके और तीसरा मॉडल बन रहा है एक्चुअली ये राष्ट्रीय स्तर पर ये तीन तरह के मॉडल की बात हो रही है हाँ जैसे आज हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानियों का चरित्र क्या है वह हम लोग का मुद्दा नहीं रहता है पाकिस्तान की नीतियाँ क्या है उससे मतलब रहता है इंटरनेशनली अगर हम बात कर रहे हैं या कोई भी एक किसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो व्यवस्था में नीति प्रमाणित होती है परिवार में जो है पारिवारिकता में क्लोजनेस के साथ वन टू वन के क्लोजनेस के साथ चरित्र प्रमाणित होता है और स्वयं में अनुभव प्रमाणित होता है भाव के रूप में वो मूल्य जो है वो मुझे अपने में उपयोगिता जो है उपयोगिता को अगर देखेंगे तो स्वयं में प्रमाणित हुआ स्वयं में अनुभूति हुआ और उसका प्रमाण अगर देखेंगे तो चरित्र नीति में आया चरित्र को देखने का ताकत आया क्लोज ग्रुप में के वट आई एम डूइंग हाउट इज हैिंग एक्चुअली क्या वैल्यू मतलब क्या चरित्र हम लेके चल रहे हैं तो चरित्र की पहचान परिवार की सीमा में हो परिवार का मतलब यहाँ वापस ध्यान रखिए ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था है ना और ये सब अविभाज्य कैसे जुड़े हुए हैं इनको एक साथ अपन समझ रहे हैं और सामाजिकता में नीति प्रकट हो रही कि नीति क्या है क्या पॉलिसी है इंडिया गवर्नमेंट की इसके हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल करेंगे या देश के लिए बात करेंगे तो नीति एक व्यवस्था में प्रमाण दूसरी बात बताया कि प्रमाण के ये इतने हम घटक बोल रहे हैं उसमें वस्तु तो देखेंगे तो अनुसंधान घटित हुआ मानवीय आचरण आया एक परिवार बना ये पहला प्रमाण इसी को इस पर काम किया तो ये इसके लिए आवश्यक काम हो गया परिवार समूह ये करके अगला प्रमाण आया समाज में एक व्यवस्था के रूप में एक मॉडल एक ये मिनी मॉडल ही है ठीक उसके लिए फिर कुछ काम करते रहे और फिर अगला मॉडल कहां जाके पहुंच रहा है राष्ट्रीय स्तर पर बाद में अंतरराष्ट्रीय तो कोई उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं तो राष्ट्र में मॉडल हो जाना समाज में एक मॉडल होना और एक ये होना तो हजारों साल में एक मॉडल बना उसके बाद अगले मॉडल के लिए अपन काम करें अपन सब इसके बीच में एंट्री में ठीक मैं सोचू मैं इसको वापस करूंगा मेरे परिवार को मैं सबको शिविर करा दूं और सबको पहले साक्षात्कार बोध अनुभव हो जाएगा फिर हम काम करेंगे है ना वो नहीं होना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं कि कार्यक्रम से जुड़ोगे नहीं आगे आगे कार्यक्रम पकड़ भी आएगा तो कार्यक्रम विहीन अध्ययन नहीं है जैसे आपको लगता है कि आपको जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है भाई इंजीनियर बनना है उसके लिए क्या करना है इंट्रेंस है उसके लिए क्या करना है टेंथ में जाकर आपको पीसीएम ले लेना है तो नाउ नाउ इट इज गोइंग टू बी इन वन डायरेक्शन के अपन कुछ करेंगे ठीक ऐसे अभी भी है अभी ए, है ना सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना समझने के लिए पढ़ना ऐसा नहीं तो जीने के लिए पढ़ना जीने में मतलब व्यवस्था के साथ तो इनको अलग अलग स्तर पर एक मानव में ही है तो मैं जैसे कहा ना कि चरित्र हम परिवार में प्रमाणित कर पाएंगे नीति एक पूरे समाज के साथ सामाजिकता में प्रमाणित होने वाली बात है इसीलिए इस पूरी बात को मतलब एक व्यक्ति से लाकर क्योंकि मानव मानव जाति अभिभाज्य है ठीक है ना तो इस प्रकार से इसको समझने की बात बनी तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं क्या है मूल्य अभी वो तो तीस तरह के मूल्य हैं उन पर अभी नहीं जाते हैं बहुत छोटे छोटे बात करते हैं पहला मूल्य हमने बात करने की कोशिश की थी वो है विश्वास इसी के साथ हमने बात करने की कोशिश की सम्मान जब भी कोई छूट गया था उसको हम करेंगे और एक मूल्य हमने बात करने की कोशिश की स्नेह ऐसे और फिर वस्तु अभी आगे चैतन्य के साथ मानव के मानव में मानव से और आगे कलाएं एक कला मूल्य चार मूल्यों के मोटी मोटी अपन ने बात की सुंदरता मूल्य वैसे तीस हैं अध्ययन शिविर में आप आओगे तो उसका सबका अध्ययन कराएंगे अभी तो इन फंडामेंटल मुद्दों की बात करते हैं हम जो कुछ भी ये सब करना चाहते हैं इसका मतलब क्या निकला यार हम सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं कैसे जीना चाहते हैं हाँ जी hmm. जिसे एक परिवार खड़ा हुआ hmm. बाबा जी के साथ में hmm. बाबा जी के साथ में और भी लोग समझे हुए होंगे हाँ hmm. और वो भी इसी की तैयारी में कर रहे होंगे हाँ hmm. वो या तो कुछ परिवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे hmm. या परिवार समूह में काम कर रहे होंगे ठीक hmm. है तो जैसे आपने बताया कि जब हम जुड़ रहे पिछली पीढ़ी मिल ही रही है हो गया कि इस तरीके से ऑपरेट करना है तो वो सब लोग एनर्जी इसमें क्यों नहीं लगा रहे है? या लगा ही रहे हैं नहीं वो बाय चौस नहीं लग रहा है नियम के अनुसार लग रहा है अच्छा जैसे यहाँ पर जितने लोग आए वो थोड़े मेरे शिविर करके आए सारे सारे लोग तो उनकी मेहनत को हम स्वीकार कर पाने रहे कृतज्ञता की बात है बिल्कुल सही है तमाम देशों में सॉरी देश में तमाम जगह पर जो जो भी शिविर हुए हैं उन्हीं के उन्हीं में छठ के लोग आ रहे हैं तो नेचुरल लॉ के तहत चल रहा है नेचुरल फ्लो में इसी नेचुरल फ्लो को यदि हम पकड़ ले तो स्वीकार कर लें ये सही है तो हमारे में सहजता आ जाए अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे नहीं मेरे कहने से ये सब चल रहा है तो तमाम तरह के जो लोग भी जो जो ने मेहनत की हम तो उसको नकार दे रहे हैं नकार देने से तो हमारे में गिल्टी आएगा तो गिल्टी को दूर करने के लिए क्या करेंगे अपने में एक भ्रम खड़ा कर लेते क्या भ्रम खड़ा कर लिया कि देखो कुछ हमने ऐसा कर दिया तो मतलब सिद्धांत में फिर भ्रम खड़ा कर लिया तो आपने जागृति गया अपनी जागृति बढ़ाने का मतलब है सच्चाई को देखा कौन सा हमारे ही सब कहने से ये चीज़ हो रही है, है ना हमारे सारे मित्रमंडल जो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं कुछ विदेश में भी कर रहे हैं वो सबके मेहनत से है ना नेचुरली इट इज़ हैपनिंग ना, कि लोग उससे उससे आगे जितना वो सुनते जिससे उससे आगे का भी अनुमान लगा लेते हैं जितना मैं जीता हूं सुनता बोलता हूं आप मेरे से उससे अधिक अनुमान लगा दरे लगाते हो मैं कुछ अनुमान के घोड़ा दौड़ा दू आपके लिए तो आपके लिए और सरल हो गया तो वो होता तो ऐसे ही है हो ऐसे ही रब समझदारी किस बात में जैसा होता है हो रहा है उसको स्वीकार कर भाई उसको स्वीकार करने से क्या हो गया अपने को समाधान हो गया कि कोई दिक्कत आप कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या हो गया हम कोई नई थ्योरी नहीं निकालेंगे तो नहीं तो नई थ्योरी निकालेंगे एक भाई ने थ्योरी निकाल दी यहाँ को कार्यक्रम को लेके स्वीकारना नहीं है हमारे को कोई विरोध नहीं है दिक्कत भी नहीं क्या निकाल दिया बोले वहां परिवार मूलक व्यवस्था नहीं समाज मूलक है बोले वहां तो परिवार को तो ध्यान ही रखते परिवार नाम की चीज ही गायब कर दी उसका अपना रीडिंग हो सकता है ऐसा हो रहा हो पता नहीं क्यों होता है ऐसा जो ठीक हो रहा होता है उसको स्वीकारने में जितना देरी करते हैं उतना ही हमारे में उसके प्रति कुछ उसको हम अपने को जस्टिफाई करने चाहते हैं तो कोई एक नया नया ज्ञान लेकर आते हैं ये जो इंटरफेस हम क्रिएट कर देते हैं ये अपने लिए भ्रम का कारण बनता है फिर ये दो चार पाँच साल घुमाएगा आपको इसका इसका रिपर आएगा दिक्कतें आएंगी कुछ भी गलत निर्णय हो गया तो दिक्कत तो आने वाली तो हो तो ऐसे ही कि तमाम पूरे देश में हमारे से मेरे से अधिक विद्वान मित्र जो है हमारे हमसे पहले से काम करने वाले उनको सबको हम विधवा ही मानते हैं उनके वृत्ति कृतज्ञता है कि उन्होंने जो कुछ मेहनत किया उसमें से कुछ कुछ लोगों में ये बात छू गई कि ये बात तो जीने की है ये लेके चले थे वो तो वो तो सफल हो गए इस मामले में हम ऐसा मानते हैं कि वो सफल हो गए तो सफल होने के बाद क्या हो गया कि भाई उनमें जीने की इच्छा लगी तभी यहाँ पर काम चल रहा है है ना ये कोई आइसोलेशन में कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है ये जो साथ, -साथ हो रहा है इसी को स्वीकारने की बात आप वो वो तो उसका बेनिफिट तो आ ही रहा है ना तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ अब अगर आपको भी स्वीकार हो जाएगा तो हम मिलके काम करेंगे नहीं होता है तो भी हो तो प्राकृतिक विधि से रहा है तो प्राकृतिक विधि से चीजें होती हैं, नहीं होती ऐसा नहीं लेकिन उसमें अगर मानव क्या सपोर्ट लगे तो गति प्राकृतिक विधि से चिड़िया फल खाती है और फिर बीज गिराती है उसके बाद वो बीज मट्टी में पड़ता है और हजारों पड़ने के बाद कोई कोई उगते हैं आपको समझ में आ जाए तो उस प्राकृतिक विधि के साथ अपने मानव के पुरुषार्थ को जोड़ सकते हैं तो जल्दी से एक दो साल में आप बाघ खड़ा कर सकते हैं ये ये पुरुषार्थ और नहीं तो उस विधि से तो हो ही रहा है कौन परमार्थ विधि से तो हो ही रहा है ठीक और सबको मैं कहूँगी तुम सभी मिलकर ऐसा काम करो ये संभव नहीं है ये भी समझ दो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ये ये क्योंकि अब मैं मुद्दे पर आजकल बात करने लगा क्योंकि लोग ऐसे पूछने लगे सब मिलकर क्यों नहीं काम कर ऐसा होता नहीं है इसमें एक नेचुरल प्रक्रिया वो भी समझ लो क्या समझ लेते हैं कि एक आदमी है बाबा जी इनके साथ बैठ के कई सारे लोग ड्राइंग भी अच्छा काम करते ऋषि मुनि इससे अच्छे क्या होते होंगे ये सब बहुत जिम्मेदारी से इनके साथ कुछ समझे क्योंकि जब समझ रहे थे तब एक बहुत छोटे से मॉडल को बाबा जी अपने तरीके से रखे एक वो माइक्रोस्कोप लगा के देखने पर दिखता कि वो कोई मॉडल भी है है ना बहुत छोटी बुद्धि से वो दिखते ही नहीं है तो सभी मेहनत करें हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं हमसे पहले से मेहनत कर रहे हैं करे अब इनको इन्होंने भी समझाया सबको समझाया जैसे ही अलग अलग तो समझाया नहीं होगा अब देखिए क्या होता है ना एक सिस्टम है कोई भी अध्ययन करते हैं अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष बनता है क्या बनता है और निष्कर्ष लेके आदमी चलता है काम शुरू करता है कार्य करता है और कार्य में सफल हो गया तो अध्ययन अध्ययन कहां से आया था वास्तविकता का ठीक है तो वास्तविकता का अध्ययन तो सफल हो जाने पर क्या होगा निष्कर्ष सही है असफल हो गया मान लो फ्लो चार्ट तो आदमी के पास दो ऑप्शन है क्या ये वास्तविकता का जो अध्ययन वही गलत है जी बाबा जी ने कहा वो ही प्रपोजल ठीक है लेकिन एक तो वो या तो उसपे डाउट करता है या अगर बाबा जी भरोसा बना तो क्या करता है कि निष्कर्ष को क्वेश्चन कर लेते शायद हमने कोई निष्कर्ष गलत तो नहीं बना लिया छोटे मोटे छोटी छोटी मिस्टेक्स अब ये दस आदमी अगर काम किए और कभी आदिकाल से हो रहा है वही होता है नियम वैसा ही है एक एक गुरु के साथ कोई भी शिष्य अगर लगे है ना दस बीस लगे तो वो जेन्यूनली काम के सब अपने अपनी मेहनत लगाते हैं ये सब ईमानदार लोग हो सकते हैं ना ऐसे मौज मस्ती करने वाले तो होंगे नहीं जो यहाँ जाके काम करेंगे अब पहली बार कुछ बात हो रही है तो समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रमाण उस प्रकार से तो नहीं दिख रहा जिस प्रकार से लेकिन पहली बार प्रमाण की बात आई ये हुआ वो सब चीज हुई चालू अब एक निष्कर्ष बन गया इसका भी एक निष्कर्ष बन गया जैसे निष्कर्ष बना वो एजुकेशन पूरा हो गया उसका सही बनाए गलत बनाए इसकी बात नहीं होती अभी अभी वो टाइम नहीं इसको चेक करने का एक निष्कर्ष बन गया अच्छे समझ लीजिए इसको इसका भी कोई निष्कर्ष बना इसका कोई ए बना इसका कोई बी बना सी बना डी बना ई e बना और ये ऑलमोस्ट देखेंगे तो है ना पॉइंट में इनमें आपस में कुछ अंतर होगा बहुत पॉइंट में लेकिन पॉइंट भी है वो निष्कर्ष कार्यक्रम को लेकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं आपके निष्कर्ष में वेरिएशन यदि है पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी कितना एक के पीछे पहले चार, चार जीरो लगाए मैंने तो भी जो एक्शन प्लान बनता है वो कहीं का कहीं जाता है अब ऐसे बहुत सारे एक्शन प्लान बने और ये बनना सही है गलत है सही है भाई क्योंकि अभी सफलता अभी आई नहीं है तो एक ही तरीके से काम करेंगे तो, तो प्रोग्राम खत्म हो गया तो दस तरीके से लोग दस निष्कर्ष के आधार पर मोटी बात सेम होते हुए भी खाली एक, एक्टिविटीज के लेवल पे कहीं पहुंच रहे और उनमें डिफरेंस है कोई न कोई रहना ही चाहिए ए को लगता है क्योंकि उसने भी जेनली काम करके निष्कर्ष बनाया अब उसको ये सब करना है करके सफल होना है अभी वो एक को बात टाइम नहीं बात करने के लिए कि जाके पहले बी से वेरीफाई कर लो अगर वेरीफाई करने जाते है, तो होता नहीं ना वेरीफाई क्योंकि आपने जो ए की बनाई है वो तो आपने जेड से वेरीफाई करके बनाई थी अरे तुर्रम के साथ बैठ के बनाई ना आपने तो बॉस के साथ बैठ के बनाई आपने तो इसके साथ बैठ के क्यों वेरीफाई हो पाएगा ये तो जब बॉस के साथ बैठ कर भी जो बना वो बन पाया अधिकतम क्योंकि एक आदमी की लिमिट है उससे अधिक होता नहीं तो अब अब उसके यहां बैठ के तो वेरीफाई होता ही नहीं क्योंकि इसके निगाह में भी ये समय इसके निगम में भी समय सब यहाँ से चल रहे हैं कितना बढ़िया बात है और प्रकृतिक विधि से कितना अच्छा काम हो रहा है कि उस दर्शन को प्रैक्टिकली ले जाने के लिए अब 10 लोग है ना काम कर रहे हैं 10 हो बीस हो पचास हो कोई दिक्कत नहीं अब क्या हुआ कब तक इसमें अब इनमें चर्चा नहीं हो सकती है मेल मिलाप होते हुए मित्रता होते हुए भी, भी सहानुभूति होते हुए भी सम्मान होते हुए भी चर्चा की उसमें अब आवश्यकता नहीं क्योंकि अब जो ये बोलेगा वो बोलेगा हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ लेकिन मीनिंग अलग जो ये बोलेगा हाँ ये बोलेगा मीनिंग लेकिन कौन सी मीनिंग इतने से अलग कितने और जीरो जीरो वन उसमें भी लेकिन एक्शन प्लान जो बनता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता है ठीक ये प्राकृतिक सिद्धांत नहीं तो वो नहीं तो पूरा कार्यक्रम फैलने जाएगा हाँ जी पूरा कर लो क्या अभी कुछ कहना है दो दो माइक दो हाँ भाई माइक मैन हाँ इसमें जैसे कि बातें तो बहुत सारी है मतलब हजारों से करोड़ों मतलब बहुत सारी बातें होंगी लेकिन पॉइंट जीरो जीरो मल्टीप्लाई कर दें तो वो फिर बहुत <laughs> बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं हाँ। अगर एक दो बातें होती तो हम समझ इसको सकते आम, इसको कि नहीं कहते हैं हाँ, मतलब कार्य योजना में वेरिएशन वेरियशन वेरिएशन बोल सकते इसको समझ में ऐसा नहीं कर रहे बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहां पर अनुभव प्रमाण है यहां पे उस अनुभव के आधार पर हमारे में अध्ययन निष्कर्ष की बात हो रही है है ना अनुसरण अनुकरण अगर ये वेरिएशन है तो अनुकरण में जितना हम समझ पा रहे उतने अनुकरण कर पा रहे ना तो प्रयोग कहीं भी नहीं है प्रयोग नहीं प्रयोग में तो ये होगा कि पहले अनुभव नहीं है तो करके कुछ अनुभव की बात हो रही है अनुभव की रोशनी में अनुभव के लिए अनुकरण की बात हो रही है तो अनुकरण में कोई कमी होने से हम सफल नहीं होते तो एक प्रकार का निष्कर्ष हमारा बंदा प्रयोग है ही नहीं तो एक प्रकार का निष्कर्ष बना अनुकरण में कि हाँ ये मतलब स्वधन का मतलब ऐसा ऐसा कहा गया ऐसा हम जी रहे हैं। जब तक हम स्वधन में कब तक सफल नहीं होंगे जब तक एज इट इज हमारी वो निष्कर्ष नहीं बन जाए ठीक है ना लेकिन एक आदमी में जो प्रकृति प्रवृति होता है नेचुरल टेंडेंसी की यार एक समय समझ में आ गया उसके बाद काम करने दो ना यार आप भी बोलोगे समझ गए आप थोड़ा आप काम करते लाओ क्या करना है समझने की एक अवधि होती है उसके साथ कुछ उसके साथ योजना बनाते हैं फिर चल देते हैं ऐसे थोड़ी बैठे बैठे समझते रहोगे आप जिंदगी भर मैं बोलते रहूँगा ऐसा नहीं होता कभी यहाँ के लोग देखो अभी कहाँ हैं वो सब काम पे लगे हुए हमने कहा हम सब समझ ली यार काम कर ले थोड़ा सा ना तो ये नहीं कि उनका अब इंटरेस्ट नहीं उनके लिए इससे अच्छी बात नहीं लेकिन अब समझ में आ गई तो अब क्या बैठे बैठे रहेंगे हॉल में तो अब काम पे लगे तो अब ये ये भी काम पे लगे ये भी काम पे लगे ये काम पे लगे बहुत अच्छा इनमें अभी संवाद बनता नहीं क्यों नहीं बन सकता क्योंकि ये बॉस से साथ संवाद करके बना है और जो निष्कर्ष बना अब ये निष्कर्ष को अपने निष्कर्ष को प्रमाणित करना चाहते हैं हम सभी प्रमाणित करने गए यदि सफल हो गए तो बाकियों के लिए भी उपकार हो गया मान लो ए ही सफल हो गया मान लो बी सफल हो गया अगर मान लो बी सफल हो गया तो ए टू जेड जितने थे उन सबके लिए उपकार हो गया यार ये अपने में से एक सफल हो गया चलो भैया अपने में करेक्शन करो कहा नहीं गड़बड़ हो रही थी ठीक मान लो बाईस वर्षा हो जाए कि नहीं डी सफल हो गया तो ठीक है बी वाले की बात करे इतना खुलापन है ही तो इसमें ये जो ये जो मैं देखा पिछले दो तीन साल में काफी हवाएं बन गई कि ये हो रहा वो हो रहा है जीवन प्रभु आपस में बात नहीं कर रहे फोटो खींच गया तो तारीफ हो रही ऐसा कुछ नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी नहीं है है ना एक आयु में आदमी एक निष्कर्ष बनाता है और वो पूरे ओरिजिनल थॉट के साथ बनाया अब उसको ये एग्जीक्यूट करके देखना है क्योंकि एक अनुमान करने की लि, लिमिट उसके बाद अनुमान नहीं होता है उसके बाद तो हम करने जाते हैं तो फिर कोई माइनर सेटिंग की बात बचेगी खाली है ना तो माइनर सेटिंग वो जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे जरूरत कहाँ से पड़ेगी जितना समझ में आया उसको हम करने जाते हैं जितनी बुद्धि थी वो बुद्धि लगाने के बाद समझ गए समझने के बाद अनुकरण करने गए अनुकरण में भी कोई डिविएशन होगा तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होने के समय में पुनः ये बातचीत होती है इसको हमको समझना चाहिए आज सफल होने में पुनः बातचीत होती है तो ये प्राकृतिक डिजाइन है कि, कि किसी भी गुरुओं के जमाने में देख ले ऐसे होता है हम बोलते हैं ऐसे हो रहा है इसलिए यहाँ भी ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है प्रक्रिया इतनी है अब अगर यहाँ से पूरी बात कही गई है अनुभव प्रमाण के साथ तो अगर वो शिष्य सफल नहीं हुए तो उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं अनुभव प्रमाण पूर्वक नहीं कहा गया है अगर कहा गया है तो ये समझ में आया ही है आने के बाद है यहाँ पर कुछ अलग से समझने की बात नहीं हो रही अनुकरण को किस प्रकार से आज की परिस्थिति में लेकर निकलने उसकी बात हो रही है मोटा कंटेंट सबके पास होगा वही है सारे वही बात करते नजर आएंगे प्रैक्टिकलिटी में जो कार्यक्रम की बात हो रही है वो उनमें कोई मायनर मायनर वेरिएशन हो सकता है तो ये ब्यूटी है नहीं तो क्या होगा खत्म हो, हो जाता अनुसंधान मान लो सभी एक जैसा बोलने लगे सभी एक जैसा करने लगे और मान लो वो सफल नहीं हुआ गुरु जी भी चले गए इसीलिए आदिकाल से गुरुओं के साथ यही होता रहा आप बोल रहे ना आदि काल से गुरुओं के साथ क्या हुआ कि गुरु जी चले गए उसके बाद चेले जी लड़ने लगे <laughs> है ना क्यों क्योंकि अब चेलों को लड़ाई नहीं हो रही वो चेले लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अब गुरुजी ने ये बताया था और इस प्रकार से इतना कर पाए थे और इतना तो पर्याप्त नहीं था गुरुजी के जमाने में जो इतना पर्याप्त थोड़ी था यहाँ पर भी नहीं पर्याप्त उससे अधिक करना है तो अनुमान दौड़ाते हैं और हमको लग रहा लड़ रहे हैं है ना वो लड़ नहीं रहे अपने अपने को प्रमाणित होने के लिए योजना बनी और उसके आधार पर कोई बात चली अब कहा पहुंचेगा मामला सफल होने पर पुनः बातचीत सफल नहीं हुए वहां तक भी क्या हो सकता है कि भाई अपने अपने अपने कार्यक्रम को शेयर किया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा कर रहे हैं उससे ये, ये लग रहा है दूसरे को ठीक से सुन पाएंगे और उसको हम भी बता पाएंगे ये एक स्वाद्रता की बात बनी काय की बात बनी स्वादर्तापूर्वक भाई ठीक है भाई आशुतोष जी ने भी बहुत दम लगाया 10-20 साल समझ में लगाया अब उनको लगा कि नहीं मैं तो ये कंपनी बनाऊंगा उसमें ऐसा करके वैसा करके वैसा करके कर दूंगा ठीक है भाई ऐसे कर दो तो कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं उसकी शेयरिंग हो सकती है उसकी शेयरिंग करने हम लोग मिलते ही हैं सम्मेलनों में सब मैं इतने ऑब्जेक्टिव कौन क्या करता है क्या कर पाया उसको अपना अपना रख देता है भाई उससे पुनः कई लोगों को खिड़की खुल भी जाती है ऐसा नहीं कि नहीं खुलती उतरे में भी कभी कभी खुल जाती है अनुमान क्षमता तो उनमें भी है कि यार ऐसा करके तो अपन जो चल रहे हैं उसमें तो कहीं ये दिक्कतें आ भाई और ये ये जो बाजू वाला कर रहा है ऐसे तो कुछ अच्छा हो रहा है है ना जैसे हम ही गए कुछ ये देखा ये बढ़िया काम हो रहा है तो थोड़ी सी अपने में भी पुनः निरीक्षण बढ़ जाता है इस प्रकार से होने वाली बात लेकिन जिसका भी अवधारणा बन गया अब वो अवधारणा के उपरांत चर्चा नहीं होता है अवधारणा को एग्जीक्यूट किया जाता है एग्जीक्यूशन के बाद जो फल परिणाम आते हैं सफल होने पर भी संवाद अब सबका ध्यान जाता है कि सर एक सफल हो गया नियत सबकी अच्छी है असफल होने पर भी संवाद बनता है ठीक प्रोवाइडेड जिसका अनुकरण कर रहे हैं वो स्थली अपने में पूर्ण हो अगर स्थली पूर्ण नहीं है तो आंसर नहीं है तब तो जाके हमको सिर सिर ही करना ही करना है ठीक है ना इसमें कहीं पर भी कोई प्रयोग नहीं है महाराज इतना ब्यूटीफुल है प्रयोग विहीन खाली आचरण का अनुकरण जब तक अनुभव नहीं होता है अनुकरण पूर्वक आचरण अनुभव के उपरांत सहजता पूर्वक आचरण तो जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक प्रयास हो रहा है ये सब प्रयास है लेकिन ये सफल कैसे हो रहा है प्रयोग नहीं है प्रयास है एफर्ट है इसमें हमारा अधिकार क्या है हमारे पास किस अधिकार से प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयास कर रहे हैं अनुकरण आधार है उसका तो अनुकरण में कोई कम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ऐसा नहीं है जो अनुभव पूर्वक बात आया उसी को लेके चल रहे हैं उसका अधिकार अभी नागराज जी के पास है हमारे पास भी अधिकार है क्या अनुकरण आधार है अधिकार है ठीक अब ये जो प्रयास सफल होने की तरफ जाता है उसी बीच में हमको भी अधिकार बढ़ता है उसी विधि से सफल भी हो जाता है ये हमेशा सदअस्त में काम हो रहा है तो दो दिशा उसके फल परिणाम निकल कर एक व्यक्ति व्यक्तिगत उपलब्धि होती है और एक कहने के प्रमाण बनता है इस विधि से यह पूरा करने का बात इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कोई इसमें रहस्य नहीं है तो ये मुद्दा हमारे लिए सदा सदा निकल जाना चाहिए कि सबको बिठा के समझाओ भाई ऐसा नहीं करने की जरूरत है।, है ना कौन सा अनुकरण सफल हो जाए तब तक सब कर ही रहे हैं तो काम अच्छा है दस तरीके से प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी ना दो दो दो, दो मित्र हैं जो एक बार ज्ञान की तलाश में निकले दोनों साथ में निकले एक आध साल घूमते रहे साथ में फिर अचानक उनको ध्यान में आया यार हम दोनों मिलकर ज्ञान की तलाश में काम कर रहे हैं अभी वहाँ तो अनुभव प्रमाण कुछ है ही नहीं कम से कम एक साथ करने से क्या फायदा है कम से कम दो अलग दिशा में काम करें तो कम से कम डबल प्रयास हो रहे हैं है न लेकिन वहाँ पर ज्ञान नाम की चीज़ स्पष्ट नहीं थी यहाँ पर उसका पूरा मॉडल आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है छोटी व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के बाद चलिए तो थोड़े आगे बढ़ाते हैं बात को सेटल फॉर वंस फॉर ऑल सेटल हो गया ये yes. इसमें ये सब नहीं है ये कामना करना कि आओ बैठो और सब जने मिलके काम क्यों नहीं करते ऐसा नहीं होता है ठीक आप में से भी यदि किसी का निष्कर्ष बन गया कि नहीं ऐसे नहीं मैं तो ऐसे करूंगा उसको मैं थोड़ी आग्रह करूँगा ऐसे काम करूँ भाई जैसा भी कर हमारा जो सहयोग चाहिए ले लेना क्या ले दिक्कत है ना कुल मिलाकर निष्कर्ष तक पहुँचने की जरूरत है निष्कर्ष को प्रमाणित करके देखो अब ये तीन मूल्यों को थोड़ा थोड़ा समझ ले तो हम सब ये क्या कर रहे हैं मानव का क्या आचरण होता है उसको फिगर आउट करके निकाल के ला रहे हैं अनुभव पूर्वक तो बाबा जी बता ही चुके हैं अनुभव पूर्वक बताने के एक मानव और मानव जाति के अविभाज्यता के स्वरूप में जो आचरण है वो सम्मानजनक आचरण है सम्मानजनक आचरण सम्मान क्या होता है मतलब एक एक क्या वैभव होना चाहिए मानव का उस आचरण को व्यक्त कर सके है ना कई बार लगता है ना कि हम आदमी जैसे जी रहे हैं या किसके हैं क्या कर करके रहे हैं तो मानव का हाँ जी कुछ कुछ कह रहे मानव का जो मौलिक आचरण है है ना उस आचरण तक हम पहुंच जाए ये हमारी सबकी सम्मान की यात्रा है कौन आदमी काम करेगा इसके साथ हमारे साथ जिसको इंडिविजुअल लगता है कि सम्मानजनक जीना चाहता है और जीना अकेले में नहीं है जीना अकेले में नहीं है तो सम्मान की यात्रा सम्मान की यात्रा मतलब क्या अनुभव पूर्वक अनुभव पूर्वक बताया गया है कि ऐसा एक माना होता है कैसा माना होता है जिसमें श्रेष्ठता की बात की थी ये सब तो आपने लिखी लिया विश्वास की बात हुई थी तो ये बताया गया कि अनुभव पूर्वक जो मानव होता है उसको बताया गया कि उसमें स्वयं में विश्वास होता है ठीक उसको बाबाजी जी यही है दूसरा क्या होता है प्रतिभा संपन्न होता है तीसरा क्या होता है व्यक्तित्व संपन्न होता है प्रतिभा संपन्नता के आधार पर व्यक्तित्व संपन्नता व्यक्तित्व संपन्नता होता है उसके बाद क्या होता है व्यवहार में पारिवारिक नहीं होना है व्यवहार में क्या होना है समझ में आई क्या लिखा है इसमें व्यवहार में पारिवारिक नहीं क्या लिखा है भाई तारकेश महादेव सामाजिक है ना तो व्यवहार में सामाजिक होता है ठीक है श्रेष्ठता का सम्मान करता है वो ऊपर लिखना था नीचे आ गया, श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है मतलब की उसको पहचान होती है में जागृति की रोशनी में उसमें क्या अच्छा है वो भी दिखता है। कोई भी वस्तु रासायनिक वस्तु, भौतिक उसमें भी क्या उपयोगिता हो सकती है मानव की उपयोगिताओं से संपन्न होता है।, है ना तो ठीक है ना तो श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है और उसके बाद बोला व्यवसाय में स्वावलंबी होता है। ये सारे मुद्दों को अपने को समझना है पूरा डेढ़ दिन है अपने पास अभी कैसा हुआ हम सब व्यवसाय में स्वावलंबन की तरह दौड़ लगाना चाहते हैं व्यवसाय में स्वावलंबन मतलब तो ये नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मैं ठीक कर दूं क्या वन टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स स्वयं में विश्वास श्रेष्ठता का सम्मान प्रतिभा संपन्नता व्यक्तित्व संपन्नता व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वलंबिक हमको क्या लगा जीवन विद्या बनाम धंधा बदलो प्रोग्राम ऐसा नहीं है ना व्यवसाय में स्वावलंबन का मतलब क्या हुआ सामाजिकता के साथ जीते हुए अपने अपने परिवार अपने परिवार का मतलब अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं ऑर्गेनाइज हो गया गांव के लेवल पर तो उस पूरे गांव की आवश्यकता को पूर्ति कर पाना यदि पर तो अपने देश एक परिवार है ऑर्गेनाइज हुआ हूँ दस परिवार तक तो अपने दस परिवार का एक मेरा परिवार है और उस परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करना इसमें कोई वो वो मतलब आदर्शवाद की बात नहीं और प्रैक्टिकल बात है यदि जैसे आज हम एक सभा बना चुके हैं पच्चीस परिवार या सो परिवार के लिए तो आज हम जो कुछ भी प्लानिंग करते हैं वो मेरे परिवार के लिए थोड़ी करते हैं तो ये सो परिवार मिलके एक मेरा परिवार है उस सौ परिवार में मेरा परिवार समाया है कि नहीं समाया छोटा परिवार इसमें समाया है कि नहीं समाया तो वो इसमें समाया ही हुआ है अब सो परिवार की आवश्यकता के लिए मैं काम करता हूं कितना काम करना पड़ेगा महाराज ये जो लोग बोलते हैं शिविर सुनके क्या आप जब रिटायरमेंट प्लान रिटायरमेंट प्लान नहीं है ये अब सो परिवार की आवश्यकता सो परिवार का परिवार मेरा परिवार है, तो परिवार की आवश्यकता मेरा आवश्यकता है और उसके लिए अब मैं काम करता हूं करता। और ऐसे हर सो परिवार में से लोग सोचते हैं अब इस प्रकार से सो परिवार का जो एक परिवार है अब देखिये कितनी अच्छी बात होगी सो परिवार का जो एक परिवार है उसको समृद्ध रखने के लिए सो परिवार काम करता है एक परिवार को समृद्ध करने के लिए कितना परिवार काम कर रहा है आसान हो गया महाराज अभी इसका उल्टा भ्रमित मानव देखो क्या हाल ये जो सौ परिवार हैं, ये अपना परिवार को समृद्ध करने के लिए पाकेटमारी करता है कहां जाकर पाकेटमारी करता है समाज में सो परिवार में। वहां से उसको लूट लूट के अपना घर भरना चाहता है इस विधि से कंगाली की और सामान उतना का उतना ही रहने वाला का ज्यादा मुद्दा नहीं है इस में सब में में में हमारा मूल्य चरित्र क्या है है उसका मुद्दा है। तो पूरे देश में से पूरे दुनिया में से देखो मैं बोलता ही हूं हमेशा कि हर घर से टिफिन तैयार होके जा रहे हैं किस बात के लिए टिफिन तैयार हो रहे हैं कि जाओ बेटा टिफिन खाना और दुनिया को जितना लूट खसूट को ला सको ले आना टिफिन तो बन रहे हैं। दो तरह के लोग टिफिन ले जा रहे हैं एक जो आज लूट खसोट कर पा रहे हैं, उनका भी टिफिन तैयार हो रहा है और कुछ लोग वो हैं जो लोग आगे चल के लूट कर हैं, उनका सेवा कर रहे हैं इनकी अभी क्या हो गया डिजाइन बदल गया है ना टिफिन तो फिर भी तैयार हो रहा है कह के लिए जाओ जरा समाज में जरा सो परिवार के लिए एक आवश्यकता पूर्ति कार्यक्रम बनाओ टिफिन तो वैसे बन रहा है बच्चों के लिए भी टिफिन बने गई वैसे की वैसे कोई को नया, को को नया काम नहीं करना है वो तो ये कर ही नहीं आराम से तो इस पूरे कार्यक्रम में मैंने देखा महिलाओं को कुछ भी पता नहीं चला कि क्या कर लिया हमने <laughs> उनको कुछ भी लोड नहीं आता बोले भैया हम तो सोचते थे पता नहीं क्या करना पड़ेगा यहाँ तो बड़ा आसान सा लग रहा है तो ज्यादा कठिनाई किसको हो रही <laughs> जो एक्चुअली इन्वॉल्व <involved> रहा <laughs> है उसको तो पहले भी टिफिन तैयार करना था अभी भी टिफिन तैयार कर रहा है लेकिन देखिए अब उसको समझ में आया कि, कि किस लक्ष्य में टिफिन तैयार हो रहा है अब महिलाएं भी बहनें भी थोड़ी जागृत हो गई मेरा टिफिन का मेहनत ऐसा तो नहीं गलत दिशा में चले जाए कंट्रोल तो वहां से भी कंट्रोल शुरू हो गया तो हमको कोई बड़े बड़े काम नहीं करना है अभी क्या हो गया छोटे लक्ष्य में बड़े काम हम कर रहे हैं लिखो भ्रमित मानो क्या कर रहा है? छोटे लक्ष्य में बड़े काम बड़ी बड़ी भागीदारी हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लेना आज भ्रमित मानव क्या कर रहा है सुविधा संग्रह छोटा लक्ष्य नाम पद रूप बल धन के लिए काम करना छोटे कार्यक्रम के लिए छोटे लक्ष्य में बड़े बड़े काम खोल रहे क्यों क्योंकि एक स्तर का काम करने के बाद भी चूँकि लक्ष्य अधूरा है तृप्ति होती नहीं है तो लगता है कि हमने शायद काम का वॉल्यूम ठीक नहीं लिया तो हम हम बड़ा काम तो शायद मैं अब ये दस गांव सो गांव में मार्केट कर लूंगा हजार गांव में कर लूंगा तो छोटे लक्ष्य में तृप्ति नहीं होती है है ना छोटे लक्ष्य में तृप्ति नहीं हो तो क्या करते हैं है ना लक्ष्य बदलना ये ध्यान नहीं है देने में तृप्ति होती कि लेने में तृप्ति होती है? और देने की योग्यता क्या बात है जब हो और हो क्या क्या मतलब क्या चीज देना है देने की वस्तु क्या है तो समझ में आए देने की वस्तु समझ में आए देने की प्रक्रिया समझ में आए उससे संपन्न हम खुद हों, समाधान कुल मिला के एकमात्र चीज है जो देने का चीज है समाधान के साथ समृद्धि देने का चीज जुड़ता है समाधान समृद्धि देने की चीज है देने के लिए लेना सरल है लिखो क्योंकि मानव देने की देकर ही सुखी होता है देने के लिए आपके पास होना सरल है लेने के लिए होना कठिन है कुल सार है इसका देने के लिए समाधान समृद्धि संपन्न होना सरल लेने के लिए समाधान समृद्धि संपन्न होना कठिन कैसा एक बात समझ में आए वो ना कार्यक्रम समझ में आएगा ना तब तो लेना ले, की बात बनेगी ना एक कुछ डिलीवर करना है आपको तो लेना तो समाधान समृद्धि संपन्न होना सरल हो जाता है यह आया समझ में ओहो देखो अभी आप यहाँ से प्लग इन हो रहे हो कहाँ से प्लग इन हो रहे हो लेने से प्लग इन हो नहीं हो सकते आप समाज में एक व्यवस्था खड़ी हो यह आपकी कामना है या नहीं है इसको यदि महसूस नहीं कर पाते हो और इसमें कोई आपकी भागीदारी हो सकती है क्योंकि एक अब देखिए मानव मानव जाति अविभाज मतलब इससे अधिक बातें नहीं किया सकती। मुझे लगता है कि जितनी बात अभी हम कर रहे हैं ना इसके बाद भी अगर कुछ ना हो तो भगवान जाने मानव मानव जाति अविभाज एक उम्र तक हमने इस मानव जाति से कुछ लिया तो इसका नाम है बाल्यकाल है ना एक उम्र के बाद मानव जाति को देने की बात बनी तो प्रमाण क्या हुआ देने की जगह में प्रमाण हुआ ना कि हमारा हमने क्या लिया था तो लेना तो सहज ही है जो था वो ले लिया देने देते समय पता चला हम ये दे रहे हैं, है ना ऐसी तो रहा ना खेलते कूदते हम तो सीख गए कि ना बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया तो लेना तो सहज ही है लेकिन चूंकि लेने की वस्तु स्पष्ट नहीं थी समाज में देने की वस्तु तो वो गड़बड़ हो गया आज हम जागृति पूर्वक क्या चल रहे है? जागृति पूर्वक चलने के बाद किया देने देना क्या है तो देने के अर्थ में लेना सरल हो गया इसको बहुत महत्वपूर्ण समझ रही अगर आपको देना नहीं है कुछ भी द, इस दुनिया को समाज को धरती को न्याय पूर्वक जीना नहीं है है ना तब तो कोई बात का मतलब नहीं निकल के नहीं आता टाइम पास है वो आंटी सोचती रहती क्या कर रही सब बोल के करेगा क्या आदमी है ना सही में बेचारी फिर सोचती फिर आती फिर जाती अहमदाबाद से अब क्या करे अगर कुछ काम ना जग जाए जा इनकी भी कि नहीं कुछ देना या, माना जाती है यार इस मानव जाति से हमने कुछ लिया था और अब फाइनली ये होता है कि अब अब देने की बीस साल के बाद देने का समय शुरू हो जाता है कितने साल के बाद, साल के बाद। हाँ बीस साल तक लेने का समय उसके बाद देने का समय ठीक नहीं अभी तो हमको लेना ही है तो अभी और लेना है समाधान समृद्धि आने वाला नहीं हाथ में क्योंकि वो उसके लिए जो ताकत थी वही निकल के आएगी आदमी का ताकत देने में निकल गया था लेने में नहीं निकल गया था, क्योंकि खुशहाली गाय में है है ना देने में जिससे किसी को छोड़ते हैं पीछे जरा से नहीं कि देना सुरु तो अब देने का वस्तु क्या होगा मानव जाति में एक व्यवस्था मानव में विश्वास मानव जाति में व्यवस्था किस बात को लेकर विश्वासपूर्वक जीने के लिए है ना हम कोई आदर्शवाद की बात नहीं करें कोई ठेका नहीं लिया हमने कहीं अपनी जिंदगी को देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ठेकेदारी नहीं है कहीं पर भी ठेकेदारी अगर जा रही हो आपको तो आप थोड़ा चेक करना मैं नहीं कह रहा हूं सर साफ सुथरी बात है हमने कुछ लिया हम कुछ जीते हैं जीना ही देना होता है देते समय हम क्या दे पा रहे हैं क्या जी रहे हैं उसको समझो उसमें ठीक करेक्शन की जरूरत है तो लेना अपने आप हो जाता है क्यार ठीक नहीं है ऐसा मैं देना नहीं चाहता तो जो ठीक होगा उस तक आप पहुंचेंगे पहुंचेंगे प्रोवाइडेड हमारे पास दर्शन साथ में रखा ही हुआ है इस विधि से चले तो अब क्या हुआ कि अगर देखा जाए है ना तो ये इन श्रेष्ठताओं के साथ हम संपन्न होना चाहते तो जब तक सामाजिकता नहीं है तब तक स्वावलंबन नहीं है और स्वावलंबन पूर्वक के अभाव में सामाजिकता भी नहीं है लेकिन क्या मतलब इलास का हमको किसी से लेने देने नहीं पड़े कोई माना जाति से हमारा कोई जुड़ाव भी नहीं हो मैं मैं भला मेरा पेट भला मेरा घर चल जाए उसको स्वालंबन करें वो तो कुत्ते भी भर लेते अपना पेट उस तरीके से तो कुत्ता भी सालम भी है है ना सभी सालम भी फिर तो उनका स्वावलंबन क्या देख रहे हैं है ना अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं दूसरे को आता तो सिंह मारने जोड़ते हैं हमारे लिए वो पर्याप्त नहीं है उसी में तो युद्ध हो रहे हैं और ये सब समझ के पुनः अगर वहीं पहुंचे तो कहां पहुंचे महाराज अब अपने को थोड़ा विस्तार समझना पड़ेगा पहले अपन सम्मान समझ लेते फटाफट फिर उसके आगे ये सब चरित्र और नीति को समझ लेते तो सम्मान की बात करें तो क्या समझ में आया ये मिटा दो ना ये वाला वालाइड में सम्मान में ये समझ में आया कि एक मानव की कोई एक परिभाषा है मानव के बारे में एक परिभाषा आ गई और उस परिभाषा से मैं अपना मूल्यांकन करता हूं ये परिभाषा का क्या मतलब हुआ इसी को प्रतिभा कह रहे हैं और ये प्रतिभा कहां से आई तो बाबा जी को जो ज्ञान हुआ विवेक हुआ और विज्ञान हुआ ज्ञान विवेक विज्ञान के आधार पर एक प्रतिभा बनी उनमें प्रतिभा का मतलब होता है कि ज्ञान विवेक विज्ञान उनमें हुआ प्रतिभा का मतलब जिसको बता सके पांडित्य समझा सके उस प्रतिभा के साथ हमारे को एक परिभाषा मिल गई क्या मिल गई कि माना होने का क्या मतलब माना होने का इतना मतलब ठीक हमने किसी में देखा कि कुछ तो है हमसे बेहतर है तभी यह कहानी आगे चलेगी उसको तो अपने ध्यान में रखना ही है कि वो श्रेष्ठता को पहचाने बिना हम चल देंगे ऐसा नहीं है तो वो तो एक भाग है दूसरा मानो उसमें सहयोग कर ही रहा है दूसरी बात क्या हमारे में अब क्या भाषा बनी ये जो परिभाषा है इसको हम अगर हंड्रेड मानते हैं अब देखिए और आप मूल्यांकन करें कि आप तो फिफ्टी फाइव हो ये सम्मान हुआ अपमान हुआ अहंकार हुआ क्या हुआ क्या बोलेंगे उसको अंडर के प्रॉपर रेवल्यूशन हुआ अपमान कहां से हो गया इसमें अब देखो कैसे होता है अपमान अपमान कहां होता है बहुत अच्छी बात है मेरे को परिभाषा पता ही नहीं है आई डोंट नो वॉट इज रियल ह्यूमन बींग इज देन आई वेल्यूट माई सेल्फ आई एम पूर्ण मानव 100 ये क्या हो गया इसको बोलते हैं अधिमूलियन ठीक है भाई तारकेश अधिमूल्यन समझ में आया अभी when there is no scale and you assuming yourself oh I am very good गुड आप बोले oh you are also very good me good you good both are good <laughs> एक तरह का ये सभी अच्छे हैं जी सब में अच्छा है देखो तमाम लोग ज्ञान देते रहते सब में अच्छा है देखो सब में अच्छा है देखो है ना तो कई तरह के फॉर्मूले हैं इसमें सबसे बढ़िया सुखद बिना लड़े झड़े के प्राप्त यही है कि मैं भी अच्छा हूं आप भी अच्छे हो मैं आपको फिर मैं तो बोलूंगा मैं अच्छा मैं आपको बोलूँगा आप कितने अच्छी है चार छः बार बोलूंगा आपके कान में बात जाएगी आप भी बोलोगे नहीं भैया आप बहुत अच्छे हो क्यों क्योंकि आपको कोई अच्छा बोलने वाला है नहीं कम से कम एक तो बोला अच्छा बोलने वाला इसलिए बोल रहे हैं कि आप कब तो बोलोगे आप बहुत अच्छे हो यही हम कर रहे हैं इसी को सर्कस बोलते हैं सर्कस क्या है हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं किस पे हम बात कर रहे हैं ठीक तो एक दूसरे को बेकूफ़ बना रहे हैं। या दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम मैं अच्छा हो तुम अच्छे नहीं हो तो भी इतना ही हो रहा है तो आप अच्छे नहीं हो इसका हमारे पास क्या पैमा है कोई पैमाना नहीं है भ्रमित परंपरा में मानव के बारे में कोई पैमा नहीं पानी के बारे में है, कोई लेब टेस्ट में रिपोर्ट रहती ब्लड के बारे में इतना हेमोग्लोबिन होना चाहिए होना चाहिए वो होना चाहिए है ना मट्टी ऐसी अच्छी बिल्डिंग ऐसी अच्छी ई एनर्जी है ना इ बिल्डिंग की बात हम करते हैं ई मानों की बात करो ना कौन सा ई मान होगा तो वो फॉर्मेट ही नहीं है वो आ गया तो फॉर्मेट के अभाव में परिभाषा के अभाव में या तो मैंने अपने आप को अधिमूल मार्ग कर लिया इसका रिपरकेशन क्या होगा प्रतिक्रिया हुई दूसरे का क्या हुआ एक और हो गया ठीक कि परिभाषा नहीं है तो मैंने अपने आप को मान लिया में तो कुछ भी नहीं है जी कुछ भी नहीं जी एकदम कुछ भी नहीं ये क्या हो गया ये हो गया अवमूल्यन जीरो को होता नहीं कोई परिभाषा ही नहीं है तब हम जीरो मान लेते हैं दुनिया में कोई जीरो चीज होती ही नहीं है एक ही होती वो है व्यापक बाकी प्रकृति तो यूनिट होता है जीरो होता ही नहीं कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई जैसे तो किसी लड़की को बोलो कि तुम यहाँ शादी होने वाले लड़के से मिल लो मिलने के बाद तो देख कर क्या देखेगा यहाँ स्केल क्या है तो इसके लिए कि सैलरी ऐसी होना चाहिए हाइट इतनी होना चाहिए पसंद जो है वो तबला होना चाहिए तो फिर तबले में कौन होना चाहिए खाने में कचौरी पसंद होना चाहिए तो फिर लाल चटनी का होना चाहिए हरी चटनी का होना चाहिए यही तो सब देखेगा आप जो बता ना क्या करें ओ, ओ तुम्हारे ड्रीम ड्रीम प्लेस क्या जाने के लिए विजिट करने के लिए कल्पना बोल दे बोल दे बोल दे स्विट्जरलैंड उसमें बोला स्विट्जरलैंड आप पट गए है शादी कर ले खटाख ऐसे है ना लेकिन उतने में हमको लगता नहीं क्योंकि मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ वा। वहाँ जाके क्या करेंगे मिलेगा नहीं ना बातचीत अगर स्विट्जरलैंड पसंद भी आ गया दोनों को एक शहर वो कंट्री के नाम है, है न घूमने जाएंगे तो मिलेगा नहीं कहीं मिलता कहीं घूमने जाएगा तो क्या मिलेगा मिलेगा वह हवा पत्थर मिट्टी है ना दिखेगा नहीं वो तो ये समझ में आ गया इसको कह रहे हैं कि अवमूल्यन हो गया ठीक अब खुद में अवमूल्यन हो गया तो दूसरे का क्या करेंगे ठीक है बात इस प्रकार से परिभाषाओं के अभाव में हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। परिभाषाएं स्पष्ट तार्किक व्यवहारिक और कैसी चाहिए तात्विक तार्किक व्यवहारिक एवं तात्विक परिभाषाओं के अभाव में मूल्यांकन दोष ठीक वही बात ये बात समझ में आ गई तो शिक्षा विधि से आपने को क्या मिल गया एक परिभाषा मिल गई कि एक एक मानव का संपूर्ण आचरण किस प्रकार से बनता है जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचता है ये सब जगह की परिभाषा हमारे पास आ गई अब हम क्या कर रहे हैं अब अपने हम अपने में सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं मतलब जो परिभाषाएं आई अब देखिये वापिस यहां आइए तो 100 की एक परिभाषा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया अपना मूल्यांकन कर लिया पचपन तो क्या हो गया अधिमूलन कर लिया गया अधिमूलन किया अवमूलन किया गया जितने उससे कम आंक लिया गया ज्यादा आंक तो ज्यादा कम से हम मुक्त हो गए हम एग्जेक्टली exactly पहचान पाए कि हम पिचपन हैं तो पचपन होना क्या हुआ सम्मान हुआ या नहीं हुआ पहली बार पता तो चला कि यह कुल कुल लंबाई इसकी कितनी है मालूम ही नहीं पड़ रहा है कोई स्केल चाहिए ना इसको नाप के बताओ तो विदाउट स्केल कैसे आप मेजर करोगे तो स्केल आया शिक्षा में मानव के अध्ययन पूर्वक एक स्केल आ गया उसमें अपने को यह पता चल गया कि कुल पिचपन है अपनी हाइट और होनी कितनी है देखिए बड़ी सुंदर बात होगी पिचपन को भी सम्मान ही करें अब पचपन से हंड्रेड की और यात्रा देखो कितना बढ़िया हो गया यह सम्मान है कि अपमान तो एक बार सम्मान हुआ तो सम्मान से सम्मान की ओर बढ़ेंगे तो मेरे को सम्मान देना नहीं है सम्मान किसी से पाना नहीं है सम्मानपूर्वक हमको जीना है प्रतिभा संपन्नता के साथ जीना है व्यक्तित्व संपन्नता के साथ जीना है व्यवहार में सामाजिकता के साथ जीना है श्रेष्ठताओं को पहचानने की ताकत हमारे में आ जाए ऐसे हमको जीना स्वयं में विश्वास हो जाए सेल जाने वाले हैं स्वयं में विश्वास हो जाए ऐसे हमको जीना है ठीक है ये लुप लुप कर रहे हैं टाइम अभी चलेगा ब्रेक टाइम है ठीक दो मिनट बाद तो ये समझ में आ गया देखिए कितना अच्छा हो गया अब जैसे ही इस मूल्य में से के लिए हम काम कर रहे हैं तो मेरे को मूल्य कहीं से लाने छोड़िए हंड्रेड का हमने अध्ययन कर लिया अपने आपको उसके साथ खड़ा करना चाहते हैं हम मूल्य में मूल्य से मूल्य के लिए काम कर रहे हैं से अरे दादा अभी पढ़ा तो रहे हैं जब से ये कि मानव का मतलब क्या निकलता है नागराज जी ने जो अनुसंधान किया उसमें क्या चीज़ पकड़ में आ गई अस्तित्व में मानव का अध्ययन हो गया लिखा था या भूल गए आज ही मिटाए मैंने अस्तित्व में मानव का अध्ययन हुआ मानव की पहचान हो गई वो पहचान क्या बन गई हंड्रेड का स्केल बन गई हमारे लिए वो हंड्रेड का स्केल क्या है भाई ये छ मेरिट्स में यही हंड्रेड है है ना ये स्केल समझ में आई ये स्केल से अपना मूल्यांकन किए कि भैया अपने पास थोड़ी बहुत प्रतिभा है थोड़ा बहुत व्यक्तित्व है थोड़ा बहुत कुछ हम ठीक से नमस्कार कर पाते हैं है ना कुछ श्रेष्ठताओं को देख पाते हैं कुछ नहीं देख पाते थोड़ा बहुत काम कर पाते है, थोड़ा थोड़े कर पाते हैं ये थोड़ा थोड़ा को भी ये समझ में आया कि कि कितना करना चाहिए था उसके रेफरेंस में पकड़ में आ गया तो दो स्थिति एक साथ हो गई बड़ी सुंदर बात है कि एक तो अपना मूल्यांकन हो गया कि पता चला कि यार इतने तो हैं मान लो ये सो है पचपन है यार बहुत काम तो ऐसे निकले अपन ने कोई जानबूझ कर तो करा नहीं था ये जो कुछ भी होगा परंपरा से हो गया ना इसके लिए धन्यवाद खुशहाली है नहीं है ना नेवर एंडिंग है ना नॉन टेंजिबल नहीं है अभी तो क्या मानते हैं मानव के बारे में जो भी कुछ बातें हैं वो एब्रैक्ट है उनको हम रेट नहीं कर सकते मूल्यांकन नहीं कर सकते देर इज नो स्किल टू मेजर ह्यूमैनिटी इन द्यूमन बींग ऐसी बातें कर रखी है हमने है ना नाव मानव का अध्ययन हो जाने के बाद जिस भी चीज का अध्ययन हुआ हवा का अध्ययन हुआ हवा को टेंजल बना लिए पेड़ का अध्ययन हुआ पेड़ को टेंजिबल हम कर लिए मानव में ताकत है मानव का अध्ययन हो गया अनुभव पूर्वक तो मानव में भी टेंजिबिलिटी को निकाल के लिया है और इनका ये ये मतलब पहचान लिया पहचाना इसी वजह से मानव पहचान लिया अब इसमें ये सुंदर घटना घटी की सम्मान से सम्मान पूर्वक जीने की यात्रा अब मैं एक सब काम क्यों करा गो मेरे से पूछ सकता है एक हमारे मित्र बोले शायद नोबेल प्राइज आपको मिलेगा ऐसे लगेगा भैया सम्मानपूर्वक जीना है मेरे को समृद्धि पूर्वक जीना है तो एक मानव के समृद्धि पूर्वक जीना ही सम्मानजनक जीना है उसके लिए कई परिवारों का समृद्ध रहना जरूरी है क्या करोगे आप मेरे को एक निश्चित आचरण को व्यक्त करना है है ना विश्वासपूर्वक जीना है तो क्या होगा हमारे में एक व्यवस्था की आवश्यकता है हमको तो ये सारी आवश्यकता मेरी अपनी है क्योंकि मैं अब मानव जाति के लिए कर रहा हूं ऐसा नहीं है क्योंकि मैं मानव जाति का हिस्सा भी हूं अभिभाज्य तो, तो किसके लिए कर रहा हूं स्वयं में स्वयं से स्वयं के लिए कर रहे हैं इसी का नाम मानव मानव जाति की अभिभाज्यता है है ना नहीं तो ड्राइव ही नहीं बनेगा जैसे एक प्रकार से हम यहां जी रहे हैं तो हमको लगता है हम ठीक कुछ काम कर पा रहे हैं ये हमारा अपने में सम्मान है ठीक हम खुद मूल्यांकित करते हैं हम कितना ठीक कर पा रहे हैं हम ही जब बैठते हैं तो हमको पता लगता है और भी कुछ ठीक करना बच्चा है तो उसकी भी प्रोग्रामिंग बनती रहती है है ना कि ये इतना और बचा है इतना और बचा बचा रहता है तो कब तक बचा रहेगा दिव्य मान्यता तक, तक बचा रहेगा तीन तरह कैटेगरी के मानव हो उस पर हम आगे बात करेंगे तो कुछ पा गए उसको सम्मान मूल्यांकन करना है कुछ पाना है उसके लिए प्रयास सम्मानजनक है अभी समझ में आया कि नहीं चलिए एक काम करते हैं पहले चाय पिघाइए फिर समझते हैं